शिवम जी दिल्ली से गुरु जी के चरणों में गुरु जी गुरु जी जो भूरी सखी को प्राप्त था वो विरह हमें कैसे प्राप्त होता था इसके लिए क्या परहेज करें सबसे पहली बात है वृंदावन के रसिकों का शं क्योंकि आचार्य महापुरुषों ने कहा रेमन रसिकन संग रंच न उपजय प्रेम प्रेमी जनों के संग के बिना साधना होने पर साधना का यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक फल की प्राप्ति हो सकती है लेकिन प्रेम नहीं यह गुण साधन ते नहीं होगी ये प्रेम साधना से है ये तो निश्चित है साधन साध्य नहीं है ये कृपा साध्य है क्योंकि किसी भी साधना में कहीं भी उद्धव महाराज कमजोर नहीं है भगवान राष्ट्रपति से ज्ञान प्राप्त किए गए श्री कृष्ण के सखा है नित्य सानिध्य प्राप्त है लेकिन ज्ञानी उद्धव है प्रेमी उद्धव है जब ब्रज की रज में उद्धव जी आते हैं महाप्रेम स्वरूप गोपियों का दर्शन करते हैं उनसे संभाषण करते हैं उनके आखों में बहते हुए श्री कृष्ण प्रेम के वो अश्रु का दर्शन करते हैं तब उनके अंदर प्रेम रस ऐसा जागृत होता है हो गए, गए रज में, और आशा करने लगे कि मुझे वृंदावन से बाहर न किया जाए भले यहां मुझे गुलम लता औषधि कुछ बना दिया जाए और प्रणाम करते हैं बार बार वृंदावन की इस रज को क्योंकि गोपी जनों की रज है बंदे नंद्रज स्त्रीणी कथोतम बहुत से ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि साधना के द्वारा उच्च प्राप्त हो सकती हैं यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्त होता साधना साध्य मोक्ष वैसे कहीं तक मोक्ष को भी कृपा साध्य ही कहा गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुदेव की कृपा से ही मोक्ष का भी अनुभव होता है पर हम मान सकते हैं कि साधना से मोक्ष भी मिल सकता है लेकिन प्रेम तो नहीं तो भोली सखी जैसा प्रेम प्राप्त करने के लिए पहले मुझमे एक अभाव आना चाहिए मैं बहुत नीच हू और वो बहुत ऊंची बात है मैं ऐसे महापुरुष की समानता कैसे कर सकता इत बवना आकाश फल पहले ये बात आनी चाहिए कि सबयंग गुण हीन हो ताको या तक एक किशोरी कृपाते जो कुछ हो हो। फिर ये बात आनी चाहिए कि लाड़ली मुझे अपने प्रेमी जनों का संग दे दीजिए और उन भगवत प्रेमी महात्माओं से जो हमें भगवत मार्ग मिले दृढ़ता पूर्वक उस पर चले उससे फिसले ना तो कुछ ही दिनों में श्री जी से अपनापन होने लगेगा और इस कोटि का अपनापन होने लगेगा कि फिर उनके बिना जिया ना जाए ऐसी स्थिति आ जाएगी ऐसा लगे कैसे जीव प्राण व्याकुल हो जाते हैं मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है कि नहीं खान पान दे भावे हैं नहीं कोमल वसन शुभावे हैं सब विषय लगे देखा रहा है रहा है कोई लाख समझाने की चेष्टा करे लेकिन उसे प्रियाजू के बिना और कोई समझौता अच्छा ही नहीं लगता अंदर से आग लग जाती है इतनी आग लग जाती है कि शरीर पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता है तो लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता अच्छा ही नहीं लगता नहीं खान पान के भावे शरीर पोषण के लिए चाहिए तो सेवा कुंज में जो बंदरों से बची हुई बंदर नहीं चबाते तो वो ठुठिया जो मिलती वो एक मुठी मिल लेते तो यम्मा किनारे रोते रोते डाल लेते शरीर इससे शरीर पोषण हो जाए ऐसी परम वैराग्य में स्थिति यमुना के किनारे बैठे लो, और कितनी बड़ी वैराग्य निष्ठा एकमात्र लक्ष्य है जिसका कि हमें श्री लाडली जी के चरणार बिन्द चाहिए और कुछ नहीं श्री भोरी सखी जी बार बार लाडली जी से ये प्रार्थना करती हैं कि मुझे करोड़ों करोड़ों यदि ब्रह्मांड का स्वामित्व मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए कोई भी सुख मुझे नहीं चाहिए केवल आपका साक्षात्कार चाहिए केवल आपके लिए तड़पना चाहिए हां एक पद में कह रहे हैं कि जो मुझे बताने कि तुम कैसे जीजती हो मुझे वो विधान पता नहीं मुझे वो गुण पता नहीं वो स्वभाव बता नहीं कि कैसे आप रिजिटी हो अब जिससे मैं आपको प्यारी लगूं वो मुझे जे ही तो ही अतिला गो प्यारी विधि तो ही अतिला गो प्यारी सो गुण तेस रहनी दीजिए रहनी दीजी गरुड़ा को निहारी प्यारी गरुणा को निहारी प्यारी तो ही अति लागो प्यारी ये तो ही अति लागो प्यारी तेरी सहज लीछ ही अति लागो प्यारी विधि तो ही 3 okay. जहा श्रीरा कि आपको क्या पसंद है कैसे गुण से रहना पसंद है कैसा स्वभाव पसंद है लाडली जू जैसे आपको मैं प्यारी लगूं वैसा गुण दे दो वैसी रहनी दे दो वैसा स्वभाव बना दो प्यारी जू आपकी कृपा कोर से क्या नहीं हो सकता आप कुछ जैसा पसंद हो आप मुझे बना लो मैं आपके चरण शरण में हूं मुझे बना लो प्यारी जू मैं आपके हाथ बिक चुकी हूं एक खास बात है श्री जी से मिलने के लिए श्री रूपलाल जी ने कहा जैसे रूपलाल हाथ बिकानी बिके हुए की कोई इच्छा नहीं होती जब कोई बिक जाता है तो जो खरीद लेता है वो जैसे चाहता वैसा बर्ताव करता है इसलिए श्रीमद चतुरासी जी की प्रथम पंक्ति जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे। कहते स्वर्ग कोई शिकायत नहीं।, नहीं पर लड़ लीजो मैं आपसे दूर हूं यह नहीं हो सकता यद्य तम जन्म कर्म भी नरके पर में पदे था चाहे नरक में रखो चाहे परम पद में लेकिन आप मेरे साथ रहो आप मेरे हृदय में स्फुरित होती रहो बिके हुए कि कोई चाह नहीं होती कोई मांग नहीं होती बिक गया हो खरीद लिया है लाडलीजू ने मैं लाडलीजू के प्यार में बिक गया हूं मैं लाडलीजू के चरण आश्रित हूं हाँ तो तेरे हाथ बिकानी, बस तू इक चाह बस आपकी रीझ आप रीझ जाओ कैसे दीजो मुझे ये पता नहीं मुझे वो दो जिससे आप रीज दी। वो गुण दो वो मेरी रहनी दो वो मुझे स्वभाव दो आप अपनी कृपा से मुझे वो स्वभाव दो मुझे वो रहनी दो मुझे वो आचरण दो जिससे आप रीझ जाते हो मुझे तेरी सहज रीज नित चाहो मुझे और किसी से लेना देना नहीं वेद क्या कहता है शास्त्र क्या कहते हैं समुदाय क्या कहता है लोग क्या वेद क्या बस आपकी रीझ मुझे चाहिए तेरी सहज और नित चाह मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं मुझे और किसी का को कोई भय नहीं हे प्यारी जू यदि आपका आदेश हो तो अभी प्राण त्याग दो एक प्राण क्या करोड़ों प्राण आपके श्री चरणों पर बलिहारी है पर एक बार एक क्षण के लिए आप अपने श्री मुख के श्री चरण अरविंद की छटा दिखा दीजिए भोरी सखी अचला प्रसार करके आपसे भीख मांगती है कि एक बार केवल मैं आपके दर्शन चाहती एक बार आप कृपा करके प्रसन्न हो जाइए और वो भी प्रसन्नता आपसे ही हो मेरे में वो गुण नहीं आप जैसे चाहो वैसे मुझे बना लो वैसे मुझे रहनी दो मुझे स्वभाव दो आप प्रसन्न हो जाओ एक बार मेरे नेत्रों के सामने आ जाओ और यदि आप अपने इस दर्शन के अलावा और कुछ मुझे देना चाहते तो मुझे नहीं चाहिए कोटी कोटि टी ब्रह्मांड न ले हो ब्रह्मांड न ले देख लो ध्यान दो ये है भोला जी की हृदय स्थिति संसारिक मान प्रतिष्ठा सम्मान रुपया पैसा भोग ईश्वरी की तो बात क्या जरा शब्दों पर जाइए कोटि कोटि ब्रह्मांड नले हो कोटि कोटि ब्रह्मांड नले हो पद कल ब्रह्मांड नले हो कोटि कोटि ब्रह्मांड नले, नले हो धन ग्रह कुटुम्ब लाज सुख धन ग्रह कुटुंब राज सुख संपति रहा संग लय हों य हो योग सिद्धि नवनिधि जस गाई योग सिद्धि नवनिधि जग गाई सपने हु चेत हो सपने हु चेत नले हो, हो। योग सीधी नवनिधि जग गाई सपने हूँ से भी नले हो योग से धी नवनिधि सपने सफने चेत नोटी गोटी ब्रह्मांड नले हो गोटी ओड़ी मांड नले हो मुक्ति स्वर कहो, कह पे हो चरण सरोज नैन बीनू देखे खे नाहक जन्म गवे हो चरण सरोज नैन बीनू देखे खे नाहक जैन the day खे प्राण निचा भरी दृघ देखे प्राण निछा भर दे खीजी की जैसी प्रेम निष्ठा विरत प्राप्त करने के लिए पहले लाडलीजू के चरणों का पूर्ण समर्पण पूर्ण आश्रय और लाडलीजू से ही यही प्रार्थना के लाडलीजू आप जिस गुण से जिस रहनी से जिस स्वभाव से आप प्रसन्न होती हो मुझे वो गुण दे दीजिए मुझे वो रहनी दे दीजिए मुझे वो स्वभाव दे दीजिए मुझे खींच लीजिए मेरे में सामर्थ नहीं की मैं आपको रिझा सकू आप अपनी कृपा कटाक्ष से मुझे अपने योगी बना लीजिए और लाडली जो इस योगी बनने में मेरी केवल एक ही आकांक्षा है आपको सुख पहुंचाना आपके चरणों की सेवा में रहना आपकी कृपा कटाक्ष में भेजना मैं आपको इसलिए नहीं मना रहा कि मैं आप मेरे सुख के लिए मुझे मोक्ष दे सिद्धियां दे रिद्धिया दे मुझे करोड़ करोड़ ब्रह्मांड भी नहीं चाहिए देखो इस प्रेम प्राप्ति के उपासक के हृदय में कितनी बड़ी निष्काम कोटी कोटि ब्रह्मांड न ले करोड़ करोड़ ब्रह्मांड भी मुझे नहीं चाहिए जरा ध्यान देने योग्य विषय है एक कमरा एक मकान एक आश्रम एक प्रांत एक देश एक लोग नहीं करोड़ करोड़ ब्रह्मांड भी मुझे नहीं चाहिए आपके सी चरणों की छटा देखे बिना मैं करोड़ करोड़ ब्रह्मांड प्राप्त होने पर भी पछताता रहूंगा रोता रहूंगा चिल्लाता रहूंगा शांत नहीं रहूंगा मुझे धन नहीं चाहिए मुझे घर नहीं चाहिए मुझे परिवार नहीं चाहिए ध्यान देने योग्य विषय है यदि ये प्रेम चाहिए तो ये नहीं चाहिए मुझे धन नहीं चाहिए मुझे पद नहीं चाहिए ग्रह नहीं चाहिए कुटुंब नहीं चाहिए मुझे राजा नहीं बनना मुझे राज ये नहीं चाहिए मुझे योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए मुझे नवनिधियां भी नहीं चाहिए मुझे स्वप्न में भी ये सब नहीं चाहिए लाड़ली मेरे चित्त में मांग नहीं है कि मैं सिद्ध हो जाऊं मैं सिद्धियों को प्रदर्शन करके दिखाऊं कि तुम्हारे मन की बात जान गया तुम क्या सोच के आए हो जाओ वैसा हो जाए वैसा ये सब मैं नहीं चाहता मैं नौ निधियां स्वप्न में भी नहीं चाहता मुझे मुक्ति नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मलोक का सुख नहीं चाहिए मैं क्या करूंगा इनको लेके क्यों क्योंकि मेरा हृदय तो तड़प रहा है आपके श्री चरणों को देखने के लिए मेरे नेत्र तो व्याकुल हो रहे हैं आपके श्री मुखारविंद को देखने के लिए श्री चरणों का दर्शन नहीं हुआ तो ये सब क्या मेरे लिए सब व्यर्थ है लाडलीजू के चरण छटा देखने के लिए व्याकुल है, उसके अलावा सब व्यर्थ है यह ती और कछु नहीं चाहू मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं आर्थ भाव से पुकार पुकार के कह रहा हूं लाडलीजू मुझे सिर्फ आप चाहिए भोरी छी नहीं द्रग देखे एक बार नेत्र भर के आपको देख लू बस अपने प्राण में कर दूं। मैं जीना नहीं चाहता एक बार केवल आपको देख लूं। बस मुझे करोड़ों ब्रह्मांडों का स्वामित्व योग की सिद्धियां नवनिधिया घर परिवार सुख ये सब नहीं चाहिए एक छटा भर करके मैं देख लू बस उसी समय प्राण त्याग दू यह हमारी आकांक्षा है जब भूरी सखी की तरह इस तरह से हमारे हृदय में आ जाए कि अब मेरा लाडली के शिवा कोई नहीं सब विधि शरण गई अब तोरी सब विधि शरण गई अब तोरी कब ja गही अब तोरी गरण गही अब तोरी उठी हो उमगी कब हूँ करुणा निधि देखी दीनता की हो निधि मारी अव गुण को कोटी समझ नहीं रुकी हो उमरत कृपा अथोरी झी नहीं रुकी हो उमृत कृपा आ रही करो सब विधि शरण गही अब तोरी सब विधि शरण गही सब प्रकार से मैं आपकी शरण तू हे प्यारी लाड़गी सब तरह सब अंग गुणहीन सब तरह से मैं आपकी एक भी कोई ऐसा लक्षण नहीं जिससे हम दावा कर सके कि आप राजी हो जाओगी सब अंग जाओगीन हो ताको यतन न कोई एक किशोरी कृपा हो, हो लाड़ी जु सब तरह से मैं आपकी शरण में हूं और हमारा एक ही बल है कि मैं आपको बार बार पुकारता रहूंगा राधा राधा राधा टेरता रहूंगा लेकिन मुझे ये लाडली जो समझ में नहीं आ रहा कि आपका इतना दयालु स्वभाव सुना है आचार्यों से गुरुजनों से रसिकों से कि मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है मैं पुकार रहा हूं किशोरी लाड़ली श्यामा फिर आप ऐसी करुणा सिंधु होकर के कठोर कैसे हो रही ये मेरी पुकार आप तक पहुंच नहीं रही है ये आप सुन करके कठोर हृदय हो रही है लाडली ये क्या मैं बार बार पुकार रहा हूं कब की टेरत द्वार रावरे क्यों सहजात जात किशोरी या तो हमारी पुकार में इतनी दम नहीं कि आप तक पहुंच रही हो या लाडली आपका स्वभाव बदल गया क्या आपका तो स्वभाव सहज करुणा में सहज दयालुता उदारता किस समुद्र है फिर आप आ क्यों नहीं रही हैं लेकिन मुझे भरोसा है कभी मेरी पुकार आपके काम में पड़ेगी उठी हो उम की करुणा दे। दीनता मेरी दीनता देख दीनता दीनता मेरी देखकर कभी तो आप दौड़ पड़ोगी देखो ये भूरी रो रही है चलो मैं उसके समीप चल करके उसे सुख प्रदान करूं यद्यपि अवगुणों का समुद्र है हमारा हृदय एक भी गुण नहीं है अवगुण कोट समुझ नहीं रुकी हो उमड़त कृपा अथोरी अर्थात अपार कृपा समुद्र वाली अथाह जिनकी कृपा है ऐसी लाडली मेरे किसी अवगुण को देखकर रुकेंगी नहीं वो जरूर आएंगी मैं जानती हूँ अपनी स्वामिनी के स्वभाव को जानती हूँ हाँ जानत तो ही मेरी स्वामिनी करुणा मृदुल बहुत करुणा में आपका हृदय हे स्वामिनी मैं आपके हृदय को जानती हूँ यद्यपि जो पे प्रीत ही नहीं तो हूँ मेरे हृदय में प्रीति नहीं फिर भी विश्वास है कि आप मुझे मिलोगी मेरे में कोई गुण नहीं मेरे में कोई योग्यता नहीं फिर भी मुझे विश्वास है कि आप अपनी करुणा से मुझे मिलोगी आस छाड़त भोरी ये आशा मैं जीवन में नहीं छोड़ सकती कि आप मुझे मिलोगी कभी नहीं आशा छोड़ सकती बस इसी तरह हमारे हृदय में भूरी सखी का प्रेम आएगा कि हम सब तरह से लाडली लालली शरण में हो जाए लाडलीजू के सिवा किसी और सुख में राजी न हो और अपने अंदर कोई सदगुण कोई प्रीत ये जाने ना मेरे में कोई प्रीति है मेरे में कोई सदगुण ऐसा कभी माने ना क्योंकि ऐसा मानते ही आम आ जाएगा आम रूपी दोष होते ही हमें लाडलीजू से अपनापन जो करना है उसमें बाधा पड़ जाएगी लाडलीजू से अपनापन करने में दैनता आवश्यक है दरबार दीन को आदर इसलिए दीनता है जब अपने में कोई सद, वास्त कोई वास्तविक नहीं अगर कुछ भी है तो लाडली कृपा को अपने में कोई सदगुण नहीं हम यही आशा करें कि यदि हृदय में प्रीति नहीं पर लाडली जो मुझे मिलेंगी जो मैं प्रीति ही नहीं तो हूँ आस न छाड़त हु ऐसी रहने से ऐसे आश्रय से ऐसी आशा से जिए जू का वो प्रेम जो -प्रे भोला नाथ के हृदय में बोरिश सकी के हृदय में अवश्य अवश्य कृपा करके भूरी सरकार हमें जरूर दे रही